भद्रं भद्र कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पशेम्क्षरंगे सुष्टो वस्तूमदेवीतु स्वस्ती स्वस्तिना इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नूषा विश्वेद स्वस्न नक्षो अरिष्टनेमे स्वस्तिनो नो बृहस्पतिर्द शाति शाति शा शराचार्यव पादरायनम सूत्र भाष्य वंदे भगवरो गुरात्मे मूर्तिभागिने वोम बदवेहाय दक्षिणामूर्त नम ओ शांति शांति अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग्य प्रश्नोपनिषद के तृतीय प्रकरण का विचार अनुलोक कर रहे हैं इस प्रकरण की छठी कंडिका का विचार हो रहा था ये मुख्य प्राण अपने आप को पांच वृत्तियों में विभक्त करके शरीर में अवस्थित होता है शरीर के अलग अलग अंगों में ये दिखाया जा रहा है पंचम कंडिका से आगे वाली कंडिकाओं से तो पंचम कंडिका में बताया गया अपान का व्यान का और समान का स्थान इस शरीर में कौन कौन है अपान वृत्ति का स्थान पायु उपस्थ प्राण का स्थान स्रोत्र चक्षु और समान का स्थान बताया गया व्यान का तथा उदान का स्थान बताना बाकी है व्यान का स्थान तथा उदान का स्थान बताने के लिए ंडिका तथा तो सप्तम कंडिका पंचम कंडिका में तीन प्राणों के वृत्ति विशेषों का नाम बताया गया तो ष्ट कंडिका में व्यान नामक प्राण प्राणवृत्ति का स्थान बताने के लिए जो व्यान वृत्तियों का स्थानभूत नाड़िया है शरीर की ही अंग है अवयव है उन नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान आदि बताया जा रहा है कि नाड़ी उत्पन्न कहा से होती है और कहा फैलती हैं, उनकी संख्या कितनी है ये सब बताया जा रहा है तो इसके लिए नाडियां, जिनके जिसके संचार का मार्ग है लिंग शरीर उपाधिक जीवात्मा का तो उसमें जीवात्मा का उपाधि रूप लिंग शरीर होने से जीव तो स्वतः व्यापक है उसमें संचरण नहीं होता आना जाना नहीं होता है उसकी उपाधि के संचरण का आरोप जीवात्मा में होता है संचरण करती है उपाधि इसलिए उपाधि भूत जो लिंग शरीर है उस लिंग शरीर के इस स्थूल शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए जो मार्ग बना है वो है नाडिया वो प्रारंभ होगा इन नाडी रूपी मार्ग से संचारन करने वाला जहां रहता है वहां से नाडियों का उदगम होगा तो रहता कहा है तो कहा यह लिंग शरीर आत्मा की उपाधि होने कारण आत्मा शब्द से कहा जाता है और उसका इस शरीर में गोलक है हृदय हृदय आकाश तो हृदय आत्मा इस वाक्य ने बताया और लिंग शरीर जहां रह रहा है वहीं से उसके संचारण की मार्ग भूता नाड़िया भी निष्पन्न होती हैं। इसे अत्र ये तत्त नाडी नाम इससे बताया गया तो हृदय से प्रधान पहली तो एक सौ एक नाड़ियां निकली और उन नाड़ियों की ये मूल नाड़िया हुई शाखा नाड़िया हैं। 101 नाड़ी में से प्रत्येक नाड़ी की 100-100 शाखाएं हैं वे शाखा नाड़ी कहलाई उनकी संख्या हुई दस शाखा नाड़िया और मूल नाड़ी हैं 101 और इन शाखा नाड़ियों से भी निकली हुई उपशाखाए जिन्हें कहा जाता है प्रतिशाखा उन दस हजार एक सौ जो नाडिया शाखा नाड़ियां हैं उनसे उनमें से, उन से प्रत्येक शाखा नाड़ी से बहत्तर हजार बहत्तर बाजार निकलती है उपशाखा नागिया तो वो हो जाती हैं बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख उपशाखा नाड़ी की संख्या दस शाखा नाड़ियों की संख्या और मूल नाड़ियों की संख्या 101 ऐसे बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख 10,200 एक नाडियां निकलती हैं एक प्रकार से हृदय से प्रधान तो 101 ही हैं उन्हीं पर टिकी हुई है बाकी सब और इन्हीं नाड़ियों से लिंगात्मा संचरण करता है तो इन्हीं में फिर वो भी है आपका व्यान का भी स्थान ये नाडिया है व्यान भी इन्हीं में रहता है जो प्राण का वृत्ति भेद है इसे बताया गया आसु व्यानशरती ये जो मूल कंडिका में अंतिम वाक्य है उससे आसु ये सर्वनाम है परामर्शक आपके नाड़ियों का बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख एक दो एक जो नाड़िया हैं उन सब का परामर्शक हैं, ये आसू सर्वनाम इन नाड़ियों में व्यान आता जाता है संचरण करता है व्याप्त है इन नाड़ियों के माध्यम से समस्त शरीरों में व्याप्त होने से इसे कहा जाता है व्यान तो इनमें से हम लोग भाष्य में मूल मूलकंडिका के अवान्तर अनेकों वाक्यों में से कुछ वाक्यों का विचार कर चुके हैं और ये जो सहस्त्रानाम दवासप्त भाष्यवाक्य है यहाँ से आगे का विचार अवशिष्ट है इसका अवतरन लिखते हैं टीकाकार सहसद वाक्य का अवतरण टीका में है सप्तती प्रधानत्वे प्रधान इति अस्य तेन अयोगात् तया ष्ट्यतया व्याचे इति तो ये कहते हैं कि सप्तती पदस्य से नहीं नए कि होना चाहिए आ, एक, उस, इसमें एक ही है, एक ही होना चाहिए तो सप्तति पदस्य।, तो पदस्य संख्या प्रधानत्वे सहस्त्राणि प्रधान सहसा तेन साम्यधिकने ष्ट्यत व्याचे इति तो सप्तति ये जो पद है द्वासप्तति द्वासप्तति यहां पर मूल कंडिका में जो सप्त सब, द्वासप्त पद है सप्तति यानी द्वासप्तति पद इसका सहस्त्र पद के साथ सामानधिकरण असंभव होगा यदि द्वासप्त शब्द को संख्या प्रधान मानेंगे तो सीधा सहस्त्रानाम पद के सहस्त्रानी पद के साथ संभव नहीं हो पाएगा इसलिए तो इसलिए क्या होगा कि सहस्त्रानाम इस पद को रख करके रखा जा रहा है षष्टंत मूल में तो प्रथमांत है उसका विभक्ति परिवर्तन करके व्याख्यान किया जा रहा है तो अर्थ निकलेगा सप्तति सहस्त्राणि तो पद के साथ सहस्त्राणि इस पद का द्वास पद के साथ संबंध नहीं बन पाएगा सामनाधिककरण्य इसलिए षष्टतया व्याचे तो सहस्त्र पद को षष्ट बना करके व्याख्यान किया जा रहा है। तो सहस्त्राणाम द्वासप्त ऐसा वो सहस्त्राणी द्वासप्त ऐसा नहीं किया सहस्त्राणाम द्वासप्तति ऐसा कहने से अर्थ निकलेगा बहत्तर हजार नहीं तो द्वा सप्तति का तो अर्थ निकलता है केवल बहत्तर तो अर्थ निकालना है अर्थ बहत्तर हजार तो बहत्तर हजार ये अर्थ निकालने के लिए कहते हजार की बहत्तर संख्या हजार बहत्तर की बहत्तर संख्या का मतलब हजार इंटू बहत्तर हजार गुना बहत्तर वो हो जाएगा फिर बहत्तर हजार ये ष्टी करने से ऐसा अर्थ निकलेगा तो सहस्त्रा नाम ये यह मूल कंडिकास्थ शाखा नाड़ी सहस्त्राणी इसका विग्रह होगा इस प्रकार का तो प्रति संख्या या प्रति शाखा नाडी की संख्या कितनी है तो बहत्तर हजार है यह अर्थ निकलेगा तो प्रति संख्या नाडिया बहत्तर हजार है आ, एक एक शाखा पर ये द्वास द्वासप्त इसमें दो विपसाह है वो विपसाह है प्रत्येक शाखा में एक बहत्तर हजार कान्वय करने के लिए इसलिए द्वासप्त प्रति प्रति शाखा नाड़ी सहस्त्राणी द्वासप्त इतने का तो अर्थ निकलेगा एक शाखा में बहत्तर हजार ऐसी ही दस हजार एक सौ शाखाए हैं तो उनमें से प्रत्येक में बहत्तर हजार बहत्तर हजार ये दिखाने के लिए द्वासप्त द्वासप्त यह आगे बताया जाएगा तो तो तो प्रति प्रति प्रति शाखा शाखा नाडी नाडी हुआ। अब द्वास दि इत्यादि की का अवतरण क्या नाम अर्थ करने के लिए मूल में, मूल में में भाष्य में है प्रति प्रति नाड़ी शतम् इसका उत्तरण लिखने से पहले टीकाकार जो प्रतिशा शब्द है इसका विग्रह करके बता रहे हैं फिर वीप्सा का अर्थ बताएंगे तो प्रतिशाखा का अर्थ करते हुए विग्रह करते हुए कह कर रहे हैं शाखाभ्यो निर्गता अल्प शाखा प्रतिशाखा प्रतिशाखा का अर्थ है शाखाओं से निकली हुई बाकी छोटी छोटी शाखाएं उपशाखाएं उन्हें प्रतिशाखा कहा गया है तो प्रतिशाखा नाड़ी इन्हें शाखाओं से निकली हुई छोटी छोटी और शाखाएं शाखा, शाखा नाड़ियां और उन शाखा नाडियों के आ, शाखा नाडियों की प्रति शाखा नाड़ी प्रत्येक नाड़ी की बहत्तर हजार, बहत्तर हजार है प्रति शाखा प्रतिशाखा नाड़ियां ये दिखाने के लिए द्वासप्त द्वासप्तती है अब इसका अवतरण लिखते हैं द्वासप्त वीप्सार्थम आह द्वासप्त इस पद में जो वीप्सा है वीप्सा कहते हैं दो बार उच्चारण को द्वासप्तती द्वासप्तती ऐसा जो उच्चारण है इस वचन का अर्थ बताने के लिए भाष्कर भगवान ने ये लिखा कि प्रति प्रति नाड़ी शतम संख्या प्रधान नाड़ी नाम भवंती तो ये लगाना प्रति प्रति नाड़ी शतम तो ये जो प्रति प्रति नाड़ी शतम है इसके पास में टीकाकर थोड़ा एक, एक इसको भी जोड़ने के लिए कहते हैं तो प्रति प्रति नाड़ी शतम एक, एक, एक संख्या प्रधान नाड़ी नाम सहस्त्राणी भवंती का अर्थ निकलेगा ये जो प्रति नाड़ी हैं है प्रतिनाड़ी यानी उपशाखा तो प्रति प्रति नाड़ी शतम का अर्थ है हरेक उपशाखा में क्या होगा कि सहस्त्राणी के साथ का द्वासप्तिकवय करना ही द्वासप्त सहस्त्राणी प्रतिशाखा नाड्य भवंती ऐसे लगाना सहस्त्राणी भवंती का अर्थ है वो सहस्त्राणी ये विशेषण है प्रतिशाखा नाडी का प्रति इसलिए वहां प्रतिशाखा नाड्य एक पद अध्यार करना पड़ेगा तो शाखा, शाखा नाड़ियों में से हर एक शाखा नाड़ी में बहत्तर हजार प्रति शाखा नाड़ी होती ये इस वाक्य का अर्थ निकलेगा प्रति प्रति नाड़ी शतम संख्या प्रधान नाड़ी नाम सहस्त्राणी भवंती इतने का अर्थ निकालना है जो शाखा नाडियां हैं 10,100 इनमें से प्रत्येक शाखा नाड़ी की उपशाखा नाड़िया बहत्तर, बहत्तर हजार होती हैं हर एक की बहत्तर होगी ये इसका अर्थ निकलेगा यही अर्थ टीकाकार बता रहे हैं प्रति प्रति इति इस प्रतीक के बाद में कि प्रति प्रति नाड़ी इति अनंतरम प्रतिशत अनतरमे हुआ आगे लिखते तथा तो एक वाक्य बनेगा ऐसा कि प्रति प्रति नाड़ी प्रतिशत नाड़ाखा नाड़ीना दवासहती भाष्य उस भाष्यवाक्य का यह अर्थ निकलेगा कि हर शाखा नाड़ी में बहत्तर हजार उपशाखा नाड़ियां होती हैं तो सब मिलकर के कितनी होगी मूल नाड़ी शाखा नाड़ी और प्रतिशाखा नाड़ी इसे कहते हैं टीकाकार की तथा मूलशाखाप्रतिशाखाड्यौ मिकोट्यो दवासप्तलक्ष दस इति चलती द्रष्टव्य मूल शाखा प्रतिशाखा नाड़ियों की संख्या होती है सब नाड़िया मिलकर के ये मूल शाखा प्रतिशाखा इन तीनों में पहले दोनों दो समास हुआ और फिर नाडी शब्द के साथ कर्मधारय समास तो समास के अंत में सूर्यमान नाड़ी पद का प्रत्येक के साथ अन्वय होगा मूल नाड़ी शाखा नाडी और प्रतिशाखा नाड़ी ये तीन प्रकार की नाडिया हुई ना इन तीन प्रकार की नाडियों की मिला करके यदि संख्या को जोड़ते हैं तो होती है बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार दो सौ एक यहाँ पर बताया गया तथा च मूल शाखा प्रतिशाखा नाड्यो मिलता द्वासप्त कोटियों इसमें पुराने पुस्तक में टकार छूट गया है कोयो ऐसा छपा है कोट्य होना चाहिए कोटि कहते करोड़ को कोट्य बहुवचन है हाँ। होती है रदे से पहले प्रधान 101 निकली फिर उनसे निकलते निकलते शरीर में फैलते फैलते शाखा नाडिया हो गई दस फिर उन वो भी फैलते फैलते उन पर उपाखा नाड़िया ओ हो गई बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख ऐसे सब मिल कर के शुरू से लेकर के लेकिन सबका मूल संबंध है हृदय से तरंगे नहीं। नहीं, नहीं नहीं नहीं वो तरंगे नहीं है नाड़िया है जैसे हाँ जैसे ये पीपल का पत्ता देखा सूखा हुआ तो उसका वो हरापन निकलने के बाद में वो सूखा पत्ता है जिसके अंदर वो जाल जाल जैसा दिखता है वो जैसा फैला हुआ है जाल उसके वो छोटे छोटे उनका आ, केस जैस, जैसे होते हैं ऐसे ही पूरे शरीर में नाडियों का जाल है बहुत सूक्ष्म नाडियां, और उ, उतनी नाडियां यहां से लेकर के पैर के अंगूठे तक फैली हुई है वो तरंग नहीं है नाडियां तरंगे बनती हैं, लेकिन वो ये तरंग रूप ही नाड़िया तरंगों को नहीं बताया जा रहा है तरंगे तो वो आती जाती उनका आपस में कोई ज्यादा ऐसा संबंध नहीं होता ये तो शुरू से लेकर के शरीर के अंतिम तक नाश तक यह सब नाड़िया बनी रहती है वो मार्ग है जैसे पाइपलाइन होती है टंकी से लेकर के फिर जहां तक भी कितना भी बड़ा भवन हो उसके अंदर बहुत सारी वो पाइपों की लाइनें बिछी हुई रहती हैं। ऐसे पाइपलाइन के तरह पाइपलाइन लाइन है इसमें से कुछ रक्त संचरण की नाड़ियां हैं, तो कुछ से अन्न रस जाता है कुछ से वायु संचरण होता है श्वास उदि इसलिए श्वासोश्वास की नाली में नाड़ी में यदि थोड़ा भी पानी का कन जा या अन्न का कण जा तो खांसी होती है जब तक वो नहीं निकलता उसमें से तो इतनी जो नाड़ियां है वे सब आ, अलग शरीर में नाड़ी के रूप में ही है जैसे मान लो कि जमीन के अंदर जो है पाइपों की लाइन जैसे बिछी हुई रहती है ऐसी या वो जो जाल होता है उसके अंदर पीपल के पत्ते के अंदर वैसी नाड़ियों का जाल है तरंग नहीं उनके अंदर से फिर वो ज्ञान आदि की तरंग निकलती वो अलग बात वो तरंग रूप है वो वृत्तिया है मन की वृत्ति है लेकिन ये तो स्थूल शरीर का भाग है और जो वृत्तियां बनती हैं, वो मन से वाइब्रेशन निकलता है तरंग निकलती कहते हैं सात्विक राजस तामस अनुकूल प्रतिकूल वो मन की वृत्तियां हैं और ये जो है स्थूल शरीर का ही अंग है ये स्थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर नहीं इन स्थूल शरीरों की अंग रूप नाड़ियों से सूक्ष्म शरीर के मन चक्षुरादि इंद्रिया इनका आवागमन होता है ये इनके आवागमन के स्थान है मार्ग है और इसी में व्यान का भी निवास है समान का जैसे नाभि में है प्राण का चक्षु स्रोत्र में है ऐसे सभी नाडियों में व्यान का स्थान है ये आगे बताया जा रहा है, तरंग रूप नहीं है जैसे आकाशवाणी से शब्दों की तरंगे निकलती हैं रेडियो जहाँ ऑन करते हो उसमें आती हैं टीवी केंद्र से वो तरंगे निकलती है रूप और शब्द की जहाँ टीवी ऑन करेंगे वहाँ पर वो प्रकट होती है ऐसी ये नाड़िया तरंग रूप नहीं समझना स्थूल शरीर के अंग रूप हैं उनका उस संबंध है छोटे छोटे छोटे छोटे धागों के तरह बहुत सूक्ष्म धागे रूप बन जाती है सुना है एक मनुष्य शरीर की सारी नाड़ियों को निकालेंगे तो जैसे ये मौली बांधते हैं ना राखी अमौली हाथ में तो इतना सा धागा होगा तो पूरा एक बार भी नहीं आएगा ना के लिए तो कम से कम इतना लंबा चाहिए तब एक बार आएगा तो पूरे पृथ्वी को एक व्यक्ति के शरीर में से सारी नाडियां निकाल करके वो आवृत्त किया जा सकता है क्रिकेट मैदान में जैसे एक वो रस्सी लगी रहती है बाउंड्री वाल बाउंड्री के रूप में ऐसे वो पूरे पृथ्वी की बाउंड्री बन सकती है घेरा बन सकता है हाँ तो आसु व्यानचर ये जो मूल में अंतिम वाक्य हैं इसकी व्याख्या भाष्कर भगवान करते हैं आसु ना व्यानो वायुश्चर इसमें आसु शब्द का अर्थ करते हैं नसु इत्यादि है का अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि एवं नाड़ी उत्वा तत्थान आह आसुति इस प्रकार नाडियों का निरूपण करके प्राण वृत्ति विशेष जो व्यान है उसका यह नाडियां स्थान है ये बताया जा रहा है आसू व्यानशरती तो आसु ये सर्वनाम है प्रकृत नाड़ियों का परामर्शक अत्र अत्रद एक शतम् से लेकर के प्रतिशाखा नाड़ी सहस्त्राणी भवंती इतने वाक्यों से प्रतिपादित जो नाड़िया है उन सब नाड़ियों का परामर्शक आसु ये सरोनाम है इसलिए आसु आसू यानि नाड़ीसु व्यानोवायुश्चरती व्यान वायु विचरण करता है रहता है वहां पर व्यानों व्यापनात, तो, तो ये जो है सब शरीरों शरीर में इन नाड़ियों के माध्यम से व्याप्त होता है इसलिए इसे व्यान कहा गया व्यापनात व्यान ये व्यान शब्द की उत्पत्ति है आद इत्यादि इत्यादि वाक्य रहा उदाहरण सहित व्यान की समस्त शरीर में व्याप्ति दिखाने के लिए व्यान तो प्राण का वृत्ति विशेष होने से और सूक्ष्म नाड़ियों में रह रहा है इसलिए अल नाड़ियों में रहने वाला व्यान उसे व्यापक कैसे कहा जाएगा व्यापनात्न व्यान, व्यान शब्द की तो व्युपत्ति की व्यापनात्न यानी व्यान शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है व्यापकत्व तो उसमें व्यापकत्व तो कहा है वो तो सूक्ष्म नाड़ियों में रह रहा है तो परिचिन्न हो जाएगा तो व्यापक कैसे कहा इस शंका का समाधान करने के लिए जैसे आदित्य अंतरिक्ष में रहने पर भी पूरे संसार में व्याप्त माना जाता है सूर्य किरणों द्वारा अपने किरणों के माध्यम से पूरे संसार में व्याप्त होता है आदित्य ऐसे पूरे संसार पूरे शरीर में नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है और उन नाड़ियों में नाड़ियों द्वारा पूरे शरीर में व्यान का संबंध बनने से व्यान को व्यापक कहा जाता है समझाया जा रहा है आदित्याद इव इत्यादि वाक्य से इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार सूक्ष्मीसु नाड़ीसु विद्यमानस्य व्यानस्य से कथम व्यापकत्व इति आशंक नाड़ी नाम सर्वदेह व्याप्ते तत्थान्यापी व्यान से तद द्वारा व्याप्ति इत्या आदित्याद तो की सूक्ष्म नाड़ियों में रहने वाला व्यान व्यापक कैसे होगा तो इस प्रकार की शंका का उत्तर जिस अभिप्राय से दिया जा रहा है वो अभिप्राय लिखते हैं टीकाकार कि नाडी नाम सर्व देह व्याप्ते तो नाड़ियों की पूरे शरीर में व्याप्ति होने से व्यान को व्यापक कहा गया क्या ना, नाडियां तो व्यापक हैं और वो जो सब संपूर्ण नाड़ी शरीर में व्याप्त जो नाडियां हैं वो नाडियां हैं व्यान का स्थान तो संपूर्ण शरीर में व्याप्त नाडियां व्यान का स्थान होने से अपने समस्त शरीर में व्याप्त नाड़ी रूपी स्थान के माध्यम से व्यान को भी समस्त शरीर में व्याप्त माना गया इसलिए उसमें व्यापकत्व सिद्ध तो होगा इस अभिप्राय से कहते हैं कि नाड़ी नाम सर्वदेह व्याप्ते व्यानस्य तस्थस्य इसमें है नाडिया तो ना नाडि व्यान में भी व्यान की भी व्याप्ति शरीर में सिद्ध होगी तद्वारा यानी नाड़ी द्वारा इस अभिप्राय से यह उदाहरण बताया जा रहा है कि आदित्याद गामिनी गिर नाड़ी भी सर्वदेहम समव्याप्य व्यानो वर्तते तो आदित्याद तो आदित्य से जैसे किरणें निकल करके पूरे संसार में व्याप्त होती हैं और उन अपने किरणों के माध्यम से आदित्य को भी माना जाता है पूरे संसार में व्याप्त ऐसे ही ये जो सर्वतोगामी नाड़िया है ह्रदय से निकली हुई हृदय से निकल करके सरोतोगामी यानि पैर के नखाग्र से लेकर के शिखा तक पूरे शरीर में फैली हुई जो नाड़िया उन नाड़ियों को लेकर के उन नाड़ियों में नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में व्याप्त होकर के व्यान रहता है इसलिए उसे व्यापक कहा जाता है सीधा सीधा सूर्य भी व्यापक नहीं है किरणों के माध्यम से व्यापक है ऐसे ही अपने स्थान नाड़ियों की पूरे शरीर में व्याप्ति होने से व्यान की भी पूरे शरीर में व्याप्ति मानी गई अब <coughs> यथा क्या नाम एक थोड़ा वाक्य है टीका में इसको देखिए अन्वय बता रहे हैं इत्यादि वाक्य का टीकाकार आदित्यादी आदित्या रश्मय सर्वतो ग तथा हृदयात सर्वतोगाड्योज ऐसा अन्वय करना आदित्याद इत्यादि वाक्य का कि जैसे आदित्य से निकल करके सूर्य की रश्मियाँ सर्वतोगत हैं यानी व्यापक है पूरे संसार में ऐसे ही हृदय से निकल कर के नाड़ियाँ पूरे शरीर में व्याप्त हुई है और उन नाड़ियों के द्वारा नाड़ी स्थ व्यान को भी पूरे शरीर में व्याप्त माना गया व्यापक नाड़ी के साथ व्यान का संबंध होने से वो भी व्यापक हुआ अब इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार सामान्य सर्वशरीव्याशेषस्थान आह संधि इति तो सामान्य रूप से व्याप्तो अपि तो यह व्यान वायु अपने सामान्य रूप से संपूर्ण शरीर व्यापी होने पर भी उसका संधि शरीरों में दो अंगों का जहां पर जोड़ है जिसे संधि कहा जाता है वो भाग और स्कंध तथा मर्म ये व्यान के विशेष स्थान है उनको बता रहे पूरा शरीर ही सामान्य रूप से व्यान का स्थान हो गया नाड़िया पूरे शरीर में व्याप्त होने से लेकिन विशेष विशेष स्थान बताया जा रहा है संधि इत्यादि से तो संधि स्कंध मर्म देशु विशेषेण प्राणापान वृत्त मध्य उद्भूत वृत्तिर वीरवत कर्म भवति। तो कहते हैं संधि स्कंध देशों देशो में विशेष रूप से यह व्यान रहता है और प्राणापान जो प्राण की ही वृत्ति विशेष है इन वृत्ति विशेषों के भी ये इन सब मुख्य स्थानों में रह करके संधि स्कंध मर्म देशों में रह करके करता क्या है व्यापार हरेक प्राण का मुखनाशिका से निर्गमन अपान का मूत्र पुरुष का निकास करना समान का अन्न रस को सब ओर पहुंचाना ऐसे व्यान का कार्य क्या है तो व्यान का कार्य बताया जा रहा है कि प्राण और अपान का जो व्यापार है इस व्यापार के बीच में प्राणापान वृत्तोच्च मध्ये, जब प्राण का व्यापार प्राणन क्रिया और अपान का व्यापार अपानन क्रिया नहीं होती उस समय इसके बीच में उद्भूत वृत्ति यानी कुंभक दशा में प्राणन तो है रेचक प्राणन व्यापार रेचक प्राणायाम कहा जाता है और अपानन व्यापार कहा जाता है पूरक और कुंभक है कुंभक दशा में ये व्यान का कार्य चलता है उस समय कहते हैं प्राणन अपानन वृत् उद्भूत वृत्ति यानी इसका व्यापार उद्भूत होता है प्रकट होता है उद्भूता वृत्ति यस्य व्यानस्य उसे कहा जाएगा उद्भूत वृत्ति व्यान और ये वीर्यवत कर्म करता है वीर्यवत कर्म यानी बल लगा करके सामर्थ्य लगा करके शक्ति लगा करके जो, जो कर्म करने होते हैं उन कर्मों का ये कर्ता बनता है व्यान, तो वीरवत कर्म ये उसका व्यापार हुआ कुंभक दशा में ओके किया जाता जैसे दूर दौड़ना होता है लंबा तो श्वास को रोक करके लंबा एक दूर कुछ वजन ज्यादा उठाना होता है उस समय भी प्राणन अपानन व्यापार को रोक करके कुंभक दशा में ज्यादा वजन उठाना आदि कार्य किया जाता है ये सब वीर्यवत कर्म है वो होता है व्यान से थोड़ी टीका है टीका को देखिए तो प्राण अपान वृत्तोच्च मध्य उद्भुत वृत्ति इसका अर्थ करते हैं कि उच्छ्वास निस्वासो प्राणापान हो अभावे व्यान वृत्तिर उद्भवती प्राणन व्यापार निश्वास है अपानन व्यापार और ये जो प्राणन अपानन रूप व्यापार है इनका अभाव होने पर व्यान का व्यापार प्रारंभ होता है उसकी वृत्ति उत्पन्न होती है इसलिए उसे कहा गया प्राणापान वृत्तियों मध्य उद्भुत वृत्ति व्यान और कर्ता क्या है तो वीरवत कर्म करता इसका अर्थ करते हैं अथ यह प्राणापान संधि स व्यान इति उक्ता यानी वीरवंती कर्मा बलवता पुरुषेण तानि अप्राणन साध्या धनुरायमनादी तनान एक एकुति है छांदोग्य छांदो्यश्रुति है तो छांदोग्य में ये कहा गया कि जो प्राणापान का संधि है वह व्यान है तो प्राणापान का संधि व्यान है का मतलब कुंभक दशा में उद्भुत वृत्ति व्यान है और कर्ता क्या तो कहते यानी वीरवंती कर्माणी बलवता पुरुषेण साध्यान बलवान पुरुष के द्वारा संपन्न होने वाले जो कर्म है वो कौन है तो उनका उदाहरण बता रहे धनुहु आयमनम यानी धनुष पर बान को चढ़ा करके खींचना उसके लिए बड़ा सामर्थ्य लगता है तो वो धनु आयमनम और आदि शब्द से जहां दौड़ने की शर्त लगती है और वहां दौड़ते हैं नंबर पाने के लिए तो श्वास को रोक करके दौड़ा जाता है तो वो भी बहुत दौड़ लगाना आदि ये सब आदि शब्द से ग्राह्य हैं तानी अप्राणन का मतलब प्राण का व्यापार तथा तो अन अपानन तो प्राण अपान का भी जो व्यापार है इसको रोक करके करोती वो करते हैं, वो होता है व्यान नामक जो प्राण का वृत्ति विशेष है उसकी सहायता से ये सब होता है ये बताया गया अब उड़ान का स्थान बताना है सप्तकंडिका में उड़ान का स्थान बताया जा रहा है ये जो नाड़िया बताई गई बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार दो सौ एक इनमें से जो एक नाड़ी है प्रधान सुसुमना नाम की उसे बताया जा रहा है उदान का स्थान ओम भद्रं भद्रंकरणे भी श्रृणुया